दोष विचार एवं उनका निवारण जिज्ञासा आजकल विषयों से वैराग्य का प्रयत्न करने पर भी पूर्ण सफलता क्यों नहीं मिलती समाधान इसका मतलब यह है कि आपको विषयों में ठीक से दोष दिखाई नहीं दे रहे हैं शास्त्र हमें बताता है कि हम चेतन हैं स्वतंत्र हैं पर विषयों ने हमें पराधीन बना रखा है जेल में बंद करने से भी ऐसी पराधीनता नहीं होती जैसी विषयों में बंधने से होती है इस प्रकार विचार करते करते विषयों में दोष दर्शन होगा किसी में दोष देखने से मन में आता है कि इसने हमको बहुत कष्ट दिया है तो उसके प्रति एक प्रकार का द्वेष उत्पन्न हो जाता है इसी प्रकार विषयों से एक प्रकार का द्वेष हो जाता है इसलिए प्रारंभिक वैराग्य द्वेषात्मक होता है परंतु विषय चिंतन की जो आदत पड़ी है वह जल्दी छूटती नहीं जब विषय उसको अपनी ओर खींचता है उस समय यदि साधक मन को और पक्का करता है तब विषय रहने पर भी विशेष रस नहीं रहता धीरे धीरे जब उसका मन बलवान हो जाता है तो भोगों के प्रति उसमें दीनता नहीं रहती फिर विवेक जन्य वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तो अंदर से राग नहीं रहता एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि किसी विषय के व्यसन को छोड़ना हो तो पहले छोड़ने की प्रतिज्ञा भी करनी पड़ती है और निर्व्यसनी का संग भी इसीलिए प्रारंभ में जहाँ वह विषय सुलभ ना हो ऐसे स्थान पर रहने से छोड़ने में सुविधा रहती है जिज्ञासा हम प्रयास करने पर भी काम क्रोध इत्यादि को जीत नहीं पाते हमें संशय होता है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी कृपया मार्गदर्शन करें समाधान काम क्रोधादि को सहने की शक्ति आपके अंदर विद्यमान तो है परंतु उसका उपयोग आप नहीं कर पाते ऑफिस में काम करते समय आपका अवसर कभी बिना कारण ही आपको डांट देता है तब आपको क्रोध तो आता है पर आप सह लेते हो या नहीं आप में यदि शक्ति नहीं होती तो उसे कैसे सहन करते इस बात को समझना चाहिए कि यदि पैसे के लोभ से हम क्रोध को सहन कर लेते हैं तो परमार्थ के लोभ से क्यों नहीं कर सकते बात यह है कि पैसे का जितना महत्व हमारे मन में बैठा है उतना परमार्थ का नहीं है गीता में भगवान ने कहा भाई नरक के तीन ही दरवाजे हैं काम क्रोध और लोभ ये परमार्थ मार्ग के शत्रु हैं यदि परमार्थ का सच्चा महत्व आप में हो तो इनको सहने की शक्ति आपके अंदर आ ही जाएगी जब परमेश्वर का महत्व आपके लिए जगत से अधिक हो जाएगा तब यह शक्ति आएगी अभी तो परमेश्वर का भजन किए बिना आपका काम चल जाता है पर जगत का कार्य किए बिना नहीं चलता क्योंकि आपको मृत्यु याद नहीं रहती विचार करो कि उस समय संपूर्ण जगत से रहित होकर काम चलाना पढ़ेगा इसलिए शास्त्र और ईश्वर का महत्व अपने मन में बढ़ाते रहो तो एक दिन काम क्रोध लोभ को जीतने में समर्थ हो जाओगे जिज्ञासा अच्छा मन किसे कहते हैं समाधान जिसमें दुख भय लोभ काम क्रोध मोह इत्यादि न है और जो परमात्मा के भजन में लगता हो वही अच्छा मन है माला जबते समय व्यक्ति का मन मंत्र में ही रहता है या नहीं यदि मन इधर उधर चला गया तो इसका मतलब वह एकाग्र नहीं है यदि भजन में परमात्मा परमात्मा चिंतन में एकाग्र होता है तो वह ठीक मन है वास्तव में जगत की कामना ही मन की अशुद्धि है वह न रहे तो आपका मन अच्छा है